न कामस्वरसवाद मनस कथोगेन तृप्ति सैशंग निधिध्यासन गृहित कामना स्वरसवाद मनसा मन का स्वभाव है कामना कुछ न कुछ करते रहना उसका स्वभाव मन का स्वभाव है वह हमें जब कुछ न कुछ कामना करते रहता है स्वल्प भोगप्ति कदम से आ इसीलिए थोड़े से भोग से तृप्त ऐसा हो सकता है वह तृप्त नहीं हो सकता तो सिद्धांत ही कहता है, नहीं नहीं है निध्यासन गृहित तथा निरिध्यासन के द्वारा जो वश में कर लिया गया मन है ना वो ऐसा नहीं था इस तो विज्ञानवान सारथी सारथी तो विज्ञानवान वो मन कहीं जरूरत नहीं हो सकता तो तो तो भी द्वारा जो पकड़ लिया गया मन है अर्थात वशी को तरण कर लिया गया जो मन है वह मन अतथाप्त कामना सुरस वाला नहीं काम स्वभाव वाला नहीं ना होने से भव्योत्तृति से ज्ञानी वृप्त वश्योग को संशनीह मनसो लीला निगृहित लीलाभोगोलो तमेवालब विस्तृत बहुमत मनसो निगृहत मनसो निगृहित से मनस जिसका मन निगृहित हो गया है वश में कर लिया गया है प्राणायाम के द्वारा मनोदंड मनोदंड प्राणायाम वास आदि वागदंड मनोदंड प्राणायाम प्राणायाम करना केवल प्राणायाम तो के नहीं होगा मंत्र से गायत्री मंत्र के साथ प्राणायाम करना गुरु मंत्र के साथ प्राणायाम करना यह मनोदंड वो जो है कामना सुरस वाला नहीं होता लीला भोगो अल्पकोपीह लीला अनुभव लीला अनुभव सात अनुभव हो रहा है उसको लीला अनुभव कहते हैं प्रार कव जैसे जो इंद्री विषय संबंध होकर जो भोग हो रहा है उसको लीला भोग कहा जाता है वो तो लीला भोग जो है लीला अनुभव है वह थोड़े होने पर भी क्लिष्टता थोड़ा सा भोग भी ज्ञानी जी ने क्या है बहुत भारी क्लेश पहाड़ जैसे मैं सोता है इतना बड़ा पहाड़ में सोता है और बहुमान्य थे मतलब बहुत हो गया है बस खत्म हो जाए तमेवा विस्तार हो थोड़े जो अभी विस्तार को प्राप्त हुए नहीं है इतने में उसको क्लिष्ट महसूस होने लगता है चाहता है कि खत्म हो जाए। ये विज्ञानवान ज्ञानी पुरुष का पुरुष का अप्रोक्षक साक्षात् पुरुष का स्थिति हो जाती है योग सूत्रकार कहते हैं जब योगी अपनी योगाग्नि से सकल वासना को नठ करके स्थिति में समाज में हो जाता है एक क्षण के लिए बाहर आना पड़ जाए समाज तो तो अक्षी तल को तो कैसा है तो अक्षी के जो तत्पुड़ के समान हो जाता है छोटा सा धूल का कण भी आ जाए तो क्या होता है कट्टे बंद कर देता है हल्का सा भी यही बड़ा कतरा का तक तो बंद होगा और इतने खोन जा रहा है जाने दिया जा रहा है ऐसे नहीं छोटा हल्के से छोटे से छोटा कण भी अंदर घुसने की चेष्टा करेगा तुरंत बंद कर देगा इसी तरह से जो महान योगी और ज्ञानी होते हैं वो सांसारिक विषय शुद्धात्म तो शुद्ध विषय भी इंद्र के पास आने लग जाए तो तुरंत इंद्र को कूर्म अंगानी युवा अंदर कर लेते वो संबंध करना ही नहीं छात्र विषय जहाँ कोई शास्त्र का छोटे महारे को देखते थे इतना शारी दृष्टि तो बिल्कुल बेकार थे पड़े लेकिन जब कोई शास्त्र का प्रश्न पूछता था तो बोल जरूर जवाब देंगे भले वो लखवा भी हो गई थी ठीक से आवाज नहीं रहा था उसमें भी वो बोलते और भाई कुछ भी बात करो लगता वो सुने ही नहीं सुन ही नहीं रहे वो अब विशेष मैंने कोई गीता के बारे में कहे थे गीता कोई श्लोक उसके कोई शब्द आप पूछेंगे तो झटी ब्रहद के बारे में बोल देंगे ब्रह्मसूत्र के बारे में बोलेंगे में जब बहेंगे तो अन्य शास्त्र भी उनके लिए भारी महसूस तो बोलना वेदांत लघु तरीके के अलावा कोई भी अन्य प्रस्तांतरे भी नहीं चर्चा चक्र वो भी तर्कप्रदा है ना बोलते नहीं कोई रिएक्शन ही नहीं लगता सुना ही नहीं सब सुनते हैं आप क्या बोल रहे क्या जवाब कोई रिएक्शन चेहरे से भी कोई प्रतिक्रिया नहीं है न उदास हो रहे हैं अच्छा तो नहीं लगता हो, चाहे है, वो भी प्रतिक्रिया नहीं उठाओ तो पता कितना काम तेज ही होता कट जवाब मंडेश्वर जी पढ़ाते थे हॉल में माइक लगी हुई थी सर स्पीकर वहां पर उनके कमरे में जब पाठ होता है पर हैं। वो ना था था। हम, लेट लेट शास्त्र के प्रति कितना भाव था उसे पालन होता है कि जब वेदांत विशेष रण की बीमार अवस्था शरीर बिल्कुल बेकार तब इस हैं यहां पर कि लीला भोगो अल्पी थोड़ा सा भी भी इंद्रिय के साथ किसी शब्द आ जाए, वो चाहते स्थिति हो जाती है। अलग विस्तार विस्तार को प्राप्त तो होने से पहले ही उनको क्या लगता है थोड़ा सा थो बहुत भयंकर मानते हैं और से अलग अत्यंतिया तो मन वश में नहीं आएगा मन वश में आएगा वेदांत अभ्यास है होगा वेदांत के लिए इसलिए क्या आधार योग हो ही गया दीक्षा समाधान ये सारी चीजें जो है योग के भी ना होने वाले इसे जो वेदांत का परमाचार्य धित्र योगेश्वर कृष्ण है तोधन जहाँ योगोंग ईश्वर समस्त योगों का ईश्वर है अदर बिना कर्म योग भक्ति योग क्रिया योग जप योग हैं? इनके बिना आपको ज्ञान योग में पहुंच नहीं सकता ज्ञान भी योग के अंदर लिए ज्ञान योग भी की योग? से मनसा योगाभ्यासन वशीकृत मनस अल्प कॉपी लीलाभोगीला अभवस्थ अलब्त विस्त अतबा जबलता को प्राप्त न तमे भोग क्लिष्टवा दोषयुक्तवा वह भी दोषुक होने के कारण से बहुमे अधिकत्वेन जाती अव चिंतन करते निगृहित मनस निगृहत मनस स्वल्पेना भोगेन तृप्तिर्भवती दृष्टान्त मा निगृत मन का स्वल्पेनापि भोगेना मन के द्वारा थोड़ा सा भोग से भी तृप्ति हो जाती है इसके लिए बहुत सुंदर दृष्टान बद्ध मुक्तो मही पाला ग्राम मात्रे नुष्यती परेर न नाक्रांतो न ना राष्ट्रम बहुमन्य जमाने में होते हैं, राजा लोग क्या है अपने राज्य के दूसरे पर आक्रमण करते थे उसके राज्य को में ले लिया और राज्य को बंदी बनाकर जेल में बंद कर दिया कारागार में डाल दिया और कारागृह पड़ा हो तो मुक्त कर दिया उसने चलो अब माफ़ी मांग लिया उसने हाँ चलो जाओ जाओ लेकिन तुम पूरा तुम्हारा जो राज्य था उसका तुम राजा नहीं रहोगे वैसे तो गांव का तुम मालिक बनके के प्रधान बैठो पठेल बनो बस वो कहो वही बात ठीक है ना कहूँ काराग्रह में मच्छर खाएं है मच्छर खाना है उसे कौन रहेगा उससे कहते मैं गाँव का राजा बना रहता हूँ थोड़ा ही ठीक है उतने मालिक बन के मुझे राज्य नहीं चाहिए ऐसा बोलेगा नहीं और जिस व्यक्ति पर किसी ने आक्रमण आज तक किया ही नहीं यह आक्रमण कर उसको कोई हरा नहीं सका वो सबको हराते ही रहा वो आदमी के लिए पूरा धरती भी उसका हो जाए तो भी कमी महसूस हो जाए है ना पांच पच्चीस पचास भय वेदांत केसरी कार्य करते हैं वेदांत चंदावली वाले वेदांत केसरी गर्जन गर्दे हो वेदांत केसरी का गर्जन है ऐसा बोलते हो पांच पचीस पचास भय सौ हजार लख भइयों करोड़ अरब खरब हुई खर अरब खरब हुई पर ना वजह पर तृष्णा वजह लोक भी चाहे एक संतोष विना एक संतोष विना चैन कहा वेदांत केसरी का गर्जन है व्यक्ति के पांच रुपया था बनिया था और पांच को पच्चीस बना ली पच्चीस को पचास बनाया पांच पच्चीस पचास भय सौ हजार लख बने सौ से उसको तो हजार बने हजार से लाख लाख से करोड़ करोड़ से अरब से खराब बन गई सारा पृथ्वी राजा बन गया फिर भी जो है कृष्णा वजह सर्वलोक बिचा कृष्णा तो मिटती नहीं है सर्वलोक कुछ आग लगता है इसे एक संतोष मिलना एक संतोष नाम का चीज हो तो पांच पच्चीस के चक्कर हो गए जो है वो एक रुपया उसी में संतुष्ट जो है जैसा है उसी में संतुष्ट और कुछ चाहेगा ही नहीं पर न आक्राम पर द्वारा बध अर्थात अर्थात परास्त करके बंधन में से नहीं लिया गया और या तो कोई उस तो पर आक्रमण करके हिम्मत ही नहीं किया ऐसा राजा हो तो क्या करता है राष्ट्र में बहु न सारा राष्ट्र भी उसका हो जाए तो उसको बहुत नहीं मानता है जैसे निगृहित मन और अनिगृहित मन निगृहित मन बद्ध से बद्ध होकर मुक्त व राज्य के समान है उसके लिए लीला भोग भी बहुत हो जाता है तृप्ति कर देता है आज अग्निगृहित मन वो है जो ऐसा राजा है जो कि परे मन वाला तो राष्ट्र में मिल जाए तो भी कम वही महसूस होता ये दृष्टांत कर्म आपने प्राबल्यासवे श्लोक में कहा था कर्म की से भोग में इच्छा यदि होता भी है इच्छा, आपने कहा था, के इच्छा होगी तथा पूर्व पक्ष इतना समझाने के बाद भी हो सकता है समझा दिया फिर भी कहते नहीं फिर भी हम इसको नहीं मान क्यों इच्छा विघात विवेक ज्ञाने सती तदुत्पत्ति समवाद की इच्छा का कौन है विवेक ज्ञान उसके रहते हुए ये शंका तदुत्पत्ति समवादी शे विवेके जागृति सती दोष दर्शन लक्षण कथम आरब्ध कर्मा भोगेच्छा चलती दोष दर्शन लक्षण विवेके जागृति सदी दोष दर्शन के द्वारा विवेक जागर जाने पर कर्म कर्म ही न हो कथम इच्छां इच्छा भोगों की इच्छा कैसे पैदा कर सकती है अर्थात नहीं कर सकती ये पूर्व पक्ष है यो समझ रहा है विवेक ज्ञान इच्छा का विरोधी है यह समझ के चल धान कहेगा विवेक ज्ञान प्रारब्ध जन इच्छा का विरोधी नहीं है संकल्प जन इच्छा का विरोधी जरूर है आप संकल्प नहीं करोग सर्वरंभ परित्याग गीता में कहा सकल संकल्प परित्याग कर देगा संकल्प पूर्वक इच्छा नहीं होगी कि विवेक हो गया सारा जरूर मिथ्या है आते वो आपका संकल्प कुछ करेगा ही नहीं किस विषय का संकल्प करेगा मिथ्यावस्त्र संकल्प क्यों करेगा सारा जगति मिथ्या हो गया मिथ्या संकल्पों नहीं कर सकता संकल्प ही नहीं होगा इच्छा ही नहीं होगी दोष दर्शन रहने पर भी इच्छा का जन्म हो सकता है क्यों प्रार्थ से नाना प्रकार तत्वा नाना प्रकार की तीनों संग्रह करेंगे अब अब तक भूमि बांध दिया था उसको विस्तार कर देगा नई दोष हो तो अनेक विधम प्रारब्धमी क्षेत्र इच्छा, इच्छा निच्छा परेक्षा च प्रारब्धम त्रिविधम स्मृतम नए स दोष यह कोई दोष नहीं है कि विवेक ज्ञान हो जाए तो इच्छा ही खत्म हो जाएगी बल्कि अविद्यानुष्ठान को इच्छा खत्म होती विवेक ज्ञान से नहीं लेकिन वो भी कैसी इच्छा सामान्य प्रारब्ध जन इच्छा को कोई बात नहीं कर सकता ईश्वर भी नहीं कर सकता ज्ञान क्या कर लेगा नाना प्रकार दर्शक है नाना प्रकार समझा रहे हैं कौन से कौन से इच्छा जनक अनिच्छया भोग प्रदम परिवर्तन प्राप्त कहते हैं अनिच्छया भोग प्रदान करने वाला प्रार्थ को अनिच्छा प्राप्त कहते हैं और परीक्षा के द्वारा भोग प्रदान करने वाला प्रार्थ को परीक्षा प्रार्भ करते हैं इच्छा प्रार्बम दर्शक अब इच्छा प्राप्त को ही और समझाएंगे स्पष्ट कर देंगे कि स्मृति के आदर अब तो युक्ति के आदर पर दृष्टान तो युक्ति के आधार पर सिद्ध कर दिया इच्छा प्राप्त होता है लेकिन अब उसको नहीं मान रहा था तो स्मृति स्मृति के पर परिध कर देंगे अफत्य से विनश्चोरा राज्य कर मत अपथ्य से विरागदार तींद्रष्टान प्रारंभ की वजह से लोक में देखने को मिल रहा है अपथ्य सेवे नंबर एक दूसरे में चोर तीसरे में राजदार अपत्य सेवरा डॉक्टर ब्लॉक बोल दिए भाई रोग का कारण ये चीज है आप मत खाओ ले उसी को चुप छुप के खाएंगे कर बता दिया डॉक्टर लोगों ने वैद्यों ने ये मत खाइए, ये नुकसान देता है हैं? इच्छा, प्रार्ण। इच्छा प्रार्ण दे क्या उसकी है, कहीं -कहीं। है चुपचाप हमने ऐसे भी देखा एक बार विदेशाश्रम में वहां एक परिवार थी तो बच्चा पत्नी क्या पूर्व जन्मों का संस्कार था दो साल का बच्चा गुरुजी गोदी में जाकर बैठते थे बैठने प्रवचन दे रहे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता सिद्ध भरेगा कैसा छुड़ा करके वहां ले लगा अब गुरुजी क्या कर बच्चा है क्या बोलना है तो चलो बैठो तू, चुप चु बोल अब उसको टॉफी रख देना पड़ता था टॉफी देते थे चुपचाप बैठा था क्या प्रवचन दे रहे हैं अब उसको क्या हुआ कि दस्त लोग खूब सब प्यार करते थे मुझे बड़ा सुंदर तारा बच्चा सब खिलाते थे लग गया कर अब क्या किया जाए तो लग गया था वो उनकी माँ जो थी टांगा पिला थी सब दिख दुख करके जो है क्या करें लोग देखें और न दे बच्चा रोए अब हम लोग खा रहे हैं वो आ जाए तो क्या कर ना दे तो लगता लगता है छोटा सा चलो चलो थोड़ा खेलाए। और खेलाए तो दस हो जाता बड़ा परेशान इच्छा बड़ा दुखी कर देता है विशेष रूपे ना रोग हेतु का रोग हेतु का अन्नादि का वारण किया हुआ निषेध कर दिया गया उसी को खाता है चोरे मालूम है पकड़ा गया कहीं भी कोई घटना होता है मेरे पास मेरे को पकड़ के पहले ले जाएंगे सब मालूम है फिर अपने चोरी कर्म को छोड़ता है क्योंकि पुलिस के पास मालूम है कितने चोर है क्षेत्र में जब दबाव पड़ता है तो पता है एक बार लखनऊ रेलवे स्टेशन में एक कसूट के चोरी होगा अपने परिचित आ वहां के डी भी हमारे परिचित थे तो हमने फोन कर दिया ऐसा ऐसा हो गया तो विशेष कागज लाया जा रहा था उसमें कागज हमें कोई भी बाकी पैसा ले जाए कुछ ले जाए कपड़ा ले जाए कागज जरूरी है अब वो आई जी ने तुरंत रेलवे पुलिस को फोन किया जो हेड रेलवे उसने स्टेशन में फोन किया तुरंत तत्काल रिपोर्ट लिखो और जितनी तुम नारी जानकारी में है रेलवे चोर उन सारे और, और रेलवे पुलिस ने देखते हुए चार घंटे के अंदर जो ट्रेनों में चोरी करने वाले चोर 400 सुपर चोरों को इकट्ठा कर लाया और सबको बोला इतने बजे बस, इतने जि, जो जो है तो सब माल और सारे ने कोई दो सूट कोई तीन सूट कोई बैग कोई कुछ कोई कुछ सब ले करके जो है लाद लाद के लाए लग गई ढेर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म के ऊपर चार सौ चोर और एक एक बार दो तीन तीन बैगों के माल पूरी भर गई अब ढूंढो उसने हमारा कौन था शिफ्ट केस अब भगत को बोला भाई आप जाओ पता है आदेश आ गया वहाँ से मिली हमने भगत को फोन किया तुम लाओ रजिस्ट्रेशन तुरंत जाँचवा वो जाके खोजता पा रहे कि मिला उसको ये हालत है वो चोरों को मालूम है कि पुलिस को इतना रोज हिस्सा दे दें उनको कॉन्ट्रैक्ट है वो इतना ठेका है वो जो चोर थे उनका एक हेड होगा वो ठेके पुलिस स्टेशन पर पहुँचा प्रतिदिन का इतना अंदाज उनको एक लाख दो लाख जो भी होगा आदेश ऊपर कथा कर आ गया फिर चोरी करेगा मालूम दंड मिलेगा लाठी खानी पड़ेगी जेल जाना पड़ेगा फिर भी अपने चोरी कर वो जिंदगी भर कभी छोड़ता है। तीसरा दृष्टांत राजा की पत्नी से प्रेम कर रहा है कोई पता है कि राजा को मालूम होएगा होगा गर्दन काट देगा फिर भी वो अपना प्रेम प्रसंग बनाए रखेगा छोड़ेगा वो रानी का पीछे घूमेगा रानी से मुस्करी करेगा और रानी भी राजा से संतुष्ट नहीं है राजा समय नहीं दे पाते जो भी है वो भी अपना अपना हरेक स्त्री जो इस तरह से रखे रहते रहता है लेकिन वो आदमी को पता है जिस दिन राजा को पता चल जाएगा मेरा तो गर्दन उड़ेगा फिर भी वह प्रेम प्रसंग छोड़ता ये इच्छा प्राप्त जानते व स्व अनर्थ था अपने होलने वाले अनर्थ को जानते हुए इच्छन की आरब्ध करना फिर भी वो गलत कामों में इच्छा जरूर करते हैं क्यों आरब्ध कर्म तो प्रार कर्म की वजह से कई लोग है हमारे यहां भी आते हैं ब्रह्मचारी लोग को लोग पाठली बोलता फिर भी आदत छोड़ती नहीं प्रार्यक्रम कराते हैं इच्छा प्रारब्ध ना जितना भी कहो परि गलत काम करना छोड़ते नहीं बल्कि याद हो जाते हैं आज छोड़ के चले जाएंगे लेकिन हम बदलेंगे नहीं हम तो ऐसे ही रहेंगे एक भी तो कहा भी साफ मुख्य कह दिया मेरे से कहा किया हम तो बदलेंगे हम जैसे वैसे रहेंगे क्योंकि आपको पसंद नहीं हमारा ऐसे हम जा रहे हम, हम सुधरेंगे नहीं, नहीं सुधरेंगे मेरे साधक क्या रहा सुधरना है तो साधना है हर जिस दर्पण को तो सफाई करो और वो दर्पण सुधरेंगे उसमें फर्क ही न तो पड़े वो तो सफाई क्या हुआ तो दर्पण क्या है दर्पण तो दर्पण नहीं है सफाई सफाई में नहीं। तो वो तो है क्या वो क्या नहीं नहीं जब जब बदले ही ये कर कर कर लिया तेरा तो तक रहे रहे हो ध्यान कर रहे हो ध्यान फिर भी अंदर में कोई परिवर्तन नहीं ले भी अंतर नहीं दिख तो रहा है फिर आदमी क्या है कितना जड़ीभूत है पतन और कितने जन्म लगेंगे फिर तो परिवर्तन लाने नहीं? इतना मल जमा है इसका मतलब जितना जब ध्यान करने पर भी अंदर में कोई परिवर्तन नहीं है और बल्कि जिद्द हम परिवर्तन नहीं करें हम बदलेंगे नहीं ये आग्रह निश्चय कर बैठे हम बताओ वो क्या महात्मा बनेगा क्या वो साधना करेगा क्या जप करेगा और बात करते की और मुक्ति की हम कब मुक्त होंगे पूछते हैं क्या जवाब दिया जाए नहीं कहना पड़ा तुम तो मुक्त है वही तुम तो ज्ञान से मुक्त हो गए ज्ञान तेरे पास नहीं आ सकता संसार <laughs> से मुक्त नहीं हो ज्ञान से मुक्त हो गए ना कुछ ने कि सब कुछ त्याग किया तो गुरु जी ने पूछा उन्हें सब कुछ त्याग के तुम लिस्ट बताया तेरे पास था क्या क्या पत्नी थी कहीं थी बच्चे थे तो पत्नी नहीं तो बच्चे कहाँ थे वो भी नहीं थे घर था नहीं था पैसे था नहीं था साइकिल वैकल मोटर कुछ कुछ भी नहीं था क्या था पैंट शर्ट था पहना हुआ बस जितनी थी उतनी है तो तुमने क्या? लक्ष्मी को तुमने नहीं क्या है लक्ष्मी ने तुमको क्या लक्ष्मी आपके पास और आप क्या करते हो तब तो आप त्यागी हैं लक्ष्मी खुद को त्याग दिया जिसे वो तो दरिद्र है वो त्यागा कहा है कुछ गुरु ने कहा तू तो त्याग कहा है कुछ फिर कुछ था क्या क्या स्थिति ऐसे ही है लोगों का त्याग करना भी नहीं चाहते क्यों उनके सोच है ही नहीं त्यागने का कुछ क्यों नहीं है क्योंकि अज्ञान में पड़े हुए कुछ विवेक हो तो समझ में आएगा ना तो मेरे पास ये चीज गलत चीजें हैं या मेरे पास चीजें हैं जो कि उचित नहीं है उन्हें मुझे त्यागना चाहिए विवेक की विरात समझ में जब विवेक नहीं जगता थोड़ा सा सत्संग से तक तो तो आपको ना अपने दुर्गुणों को त्यागने की इच्छा होगी नम बुद्धि की जग रहा है तो मैं उसको क्या कर सकता और पूर्व जो था वो कभी विवेक उत्पन्न होने केवल इच्छा नहीं होती बोलते सिद्धांत विवेक उद्यान होने के बाद भी प्रारदी इच्छा अपत्य सेवा दी इच्छा प्रारत फरत हो गए पूर्व है क्यवा सेवा सेवा और चोर राजदार इत्यादि जो है दार, राजदार में जो प्रेम करने वाला प्रेमी ये सब में प्रारंभ कर्म की वजह से इच्छा पैदा हुई है ये आपने कैसे निर्णय ले लिया इत्या संज्ञ अपरिहारित प्रत्या वो अपरिहारी हो उनके द्वारा न चाहते हुए हो रहा है वह पार नहीं चाह रहे हैं क्योंकि उसका कोई परिहार के पास नहीं इसे प्रमाण स्वयं भगवद गीता के श्लोकों को देंगे न चात्रित्वरेना शक्यते ईश्वर एवाह गीता अर्जुन प्रति न चात्रितुम इस चीज को वारण करने जो इच्छा प्रारब्ध को वारण प्रारब्ध जन इच्छाओं को बाधने में ईश्वर भी समर्थ नहीं हो सकता इसलिए ईश्वर ने भी अपना जब अवतार लिया उस अवतार का कारण ही वो जो प्रारब्ध कर्म थे जो इन लोगों के अभिशाप था तभी तो अवतार लेने पड़े विष्णु को नारकिन ना अभिशाप दे दिया तुमने मेरा चेहरा बंदर बनाया इसे तू भी अवा उतार लो और तेरे को बंदर की सहयोग से तेरा जीत होगा बंदर के सहयोग से तेरा उद्धार नहीं होने वाला है ऐसा अभिशाप तीजे नाराज एवं नारद जी जो है प्रसन्न था नाराजी चाहने लगे मैं माया को समझू देखो थोड़ा और विश्व के पीछे पड़ गए मैं आप अपनी माया थोड़ा मुझे दिखाओ मेरी माए दिखाओ तेरे माए दिखाओ क्या माया होती थोड़ी दिखाओ थोड़ी दिखाओ हम बहुत समझाए महाराज विष्णु ने भाई तुम कहाँ चक्कर में पड़ रहे मेरे माया के चक्कर मत पड़ो मजे में हो ब्रह्मचारी हो अखंड हो भगवान भजन कर रहे हो मेरा नारायण नारायण करके ठाठ करो कहाँ लफड़े हम पड़ रहे हो तो नहीं थोड़ी मुझे अनुभव कराओ पीछे जब पड़ेगा ऐसा करो नहा जाओ मैं तुमको बता हूं नहा जाओ देखो उत्तरी में उनने के वहाँ नदी बना दिया भगवान ने कल नदी तो कुछ नहीं था भगवान है आर जी खड़े हैं जंगल में एकदम नज दिखने लगा और नारद जी वहां नहाने गएकी लगाएकी में सारा माया में चलेगा नारद जी को मैं कहा है तो वहां ने क्या क्या देखा तो उसी में आया कि वहा इन्होंने एक जगह गए वहां स्वयं वर्ग का मंडप लगा सुंदर तो कन्या खड़ी है, है इनके मन में लाला चुके नारद जी को मैं उसके मायाम विष्णु और विष्णु से नारदी बोल रहे भाई ऐसा करो तो दुनिया का हो ना, तो अपना रूप मुझे दे दो। भगवान ने नागरे सोचा मैं ये अपना रूप दे ही दू इसको ये तो शादी कर लेगा कि शादी हो जाएगी और फिर संसारी हो जाएगा बड़े झंझट हो जाए तो नारद्ड ब्रह्मचारी गड़बड़ा देना मामला कहा कि ऐसा है ठीक है ठीक है तुम चलो मैं तुमको वो दे दिया ऐसा बोल करके उसको भेज दिया भी दर्पण में भी देखा तक नहीं ना पानी भी देखा कहीं नहीं देखा सोचा मेरे विश्व का रूप भूल गया है ऐसा विश्वास करते हुए वो जाके वहां खड़ा लाइन लगी थी सिंहासन होंगे सब बैठे थे ये भी जाके वहां बैठ भगवान विष्णु बगल में कौन सिंहासन लेके बैठ गया अब वो समय हुआ शुरू वो आई कन्या देखते देखते सब तो फैल करते हुए नारद जी के पास नारद जी सोच रहे मेरे ऊपर ही पड़ेगा मैं विष्णु का सब भ्राम किया उन्हें पता भी नहीं बल विष्णु बैठा दिया यहाँ अपने असली रूप में आओ करने सीधा उधर गई और विष्णु के ऊपर मार डाला दिया अब नारद जी देखते तो असली विष्णु में बैठा हुआ तब उन्होंने गया गुस्सा उतर कर तो कहा सब तो अपने चेहरा तो देखते माला ही माला कोई डालेगा है वो चेहरा देखते बंदर गुस्सा नाराज जी को सारा तक तुम्हारे विष्णु को शाप दे दिया जहां तक तो धरती पर अवतार लो और तेरे को बंदरों की सेना से तुम्हारी जीत होगी उसके अंदर तुम्हारा भला होने वाला है तुमने मेरे को नारी का भोग से वंचित किया है तुमको भी नारी भोग से वंचित रहना पड़ेगा उसी अभिशाप से भगवान राम से सीता चौदह साल नारी सुख से वंचित रहे नारद का और बंदरों की सहायता से वापस नारी की प्राप्ति ना तो के राम वो आधार क्या राम का उसमें दिया है पूर्व भूमिका नहीं दिया पूर्व पीठ तो कहने का मतलब है कि वहां भी देखो भगवान को भी क्या पोषाक रूपी क्या कर दिया एक प्राग कर्म बना दिया विष्णु का और वो प्राग कर्म के वजह से उनको ऐसे घर पैदा होना पड़ा वहां पर उसको निकाल दी गई जंगल जाना पड़ा वह पत्नी चढ़ा गई पत्नी अलग हो गई रोए रोए सब हुआ फिर बंदरों के साथ मित्रता हो उस बानर सेना को लेकर प्राण क्रम की वजह से होता है उसके बड़ा तो नहीं हो सकता लीला अवतार कर अपने संकल्प से तो कोई चर्म होना ही नहीं उनका अपना कोई कर्म होता ही नहीं कभी संत कुमार साहब दे रहे कभी नारायण साहब दे रहे कभी कोई साहब दे रहे तो लीला है संसार के कल्याण के लिए विभिन्न अवतार होना था उसके लिए सब रचना होती है सृष्टि वो खुद ही उन्होंने बना लिया है वो भी नारद में क्रोध भी उन्होंने जगाया नारद जी ने जितने दिया वो भी उन्होंने ही उन्हीं की कृपा सब हो रहा है ना सब कुछ उन्हीं की प्रेरणा जो रहा है ब्राह्मण है ना तो हृदय का ना सर्वाभूतानी रूढ़ाने माया है ना तो वो भगवान खुद ही उसके अंदर रहकर सारा लीला चल रहे हैं कहेंगे ईश्वर की बात ईश्वर प्रावधान को काट नहीं सकता है ईश्वर की व्यर्थ है तो उसका जवाब देंगे ईश्वर ने ही उसको अकाट्य बनाया इतने से इसलिए उसकी ईश्वर भंग नहीं हुआ उसने किसको कैसे किसको कैसे किसको ऐसे बना दिया कोई कह रहे नचात्र ईश्वरे ना शक्य थे अत्र विषय एक प्रारक्रम फल जनभूता इच्छा है इसको वारण करने में ईश्वर भी समर्थन हो सकता यदि ईश्वर एव क्योंकि ईश्वर ने ही इस प्रारक्रम के बारे में कहा है कहा गीता में किसको कहा था अर्जुन के प्रति अत अस्म लोके अपत्यात कुतः गीता गीता हैं अध्याय का पाठ कर रहे हैं। ये श्लोक लोग जो न आम स्वभाव में भी घटा देते हैं स्वभाव सदृश जैसे प्रकृति है आदमी का प्रकृति आदमी का स्वभाव है लेकिन यहाँ प्रकृति और यह आगे आने वाले श्लोकों को जो स्वभाव है इन शब्दों का अर्थ है प्रारब्ध कर्म यहाँ लोग आपके अपना गुण दोषों को नहीं लेना उसका स्वभाव है गाली देना तो गाली देना जो स्वभाव होता है या आदमी गुण गान गाना स्वभाव है या शास्त्र चिंतन करना स्वभाव है या अन्य चीजें स्वभाव होती है वो स्वभाव का लेना है प्रकृति शब्द या स्वभाव शब्द से यहाँ प्रकृति सबका होता है प्रारब्ध कर्म सर्वस्या प्रकृत है अपने प्रार्म के अनुरूप सदश अनुर होकर के हो भूत प्रवृत्त होते हैं निग्रह किंग कर सकिए कौन से निग्रह कर सकता है कौन से रोक सकता है भैंस दे पाणी में एक कहावत यहाँ पर है ना आ, कौन रोक सकता है, जा रही है जितना कोशिश करो एक बार चल गई तो चली गई आप आपको तो भी घसीट के ले जाएगी अंदर वाली नहीं क्या और पानी में दिखाए दे कीचड़ दे की घुस जाएगी अब आप कोशिश करो रोक रही नहीं रोक सकते निग्रह किन करी कौन उसे निग्रह कर सकता अर्थात कोई नहीं कर तो जब ज्ञानवान ज्ञानवान जब ज्ञानवाएंगे विवेक ज्ञानवा स्व स्वकीय प्रकृत सदृश अनुरूप चेषते अब प्रकृति है तो अर्थात जो प्रार्भकर्म है उसके अनुरूप चेष्टा प्रकृतिर्नाम सं व्याख्या कर रहे हैं देखो पूर्वकृत धर्म संस्कार वर्तमान जन्म आदि अभिव्यक्त है ज्ञानवान अपर्माधर्म आदि का संस्कार जो कि वर्तमान जन्म का आदि में अभिव्यक्त हुआ प्रारब्ध कर्म उसको उसका नाम प्रकृति ज्ञानवान अपनी मूर्ख जब ज्ञानवान का भी यह है तो मूर्खों का तो कहना नहीं कमूत्र तो क्या लगा दिया तस्म प्रकृति में इसीलिए ये जो भूत है समझ जीव चराचर क्या कर रहे हैं अपने-अपने प्रकृति और अपने ना चलते रहते हैं। और मया, मेरे द्वारा या अन्य के द्वारा प्रवृत्ति निवृत्ति और निरोध करने पर भी क्या होने वाला है और तत्त न कि कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है इसलिए श्लोक में साहित्यकार ने कहा हम क्या करें ये तो मानते ही नहीं दुनिया हम मत्स्य अवतार लिए उसको खा लो लोग अवतार लिए उसको भी खा लो लोग अवतार लिए उसको भी खा लो लोग तो मैं क्या करूँ परेशान के लोगों से जो भी अवतार लेते वो खा जाते हैं अब इसलिए क्या करूं तो लोगों ने कहते महाराज फिर क्या करेंगे आप कहते नर्सिंग अवतार लोगे देखता कौन मेरे को खाता है नर्सिंग हो गए तो कोई खाने वाला ही नाम से भाग जाते हैं सिंह आ गया तो भाग जाएंगे कौन खाएगा उसको इसे न क्या वो मत्स्य वराह कवली कच्छपावत अंग वंग करतारान वराह मत्स्य कच्छ क्रम है वराह मत्स्य कच्छपावत रान कवली कृत अंग वंग कलिंगई। अंग मैंने बिहार का एक प्रदेश है एक हिस्सा अंग बिहार आज की जो बिहार देख रहे हैं झारखंड से जो है तीन भाग में मगध मिथिला और अंग अंग जो देश था उसके लोग क्या है वराखा गए स्वर्गुखा है वंग वाले मछली मैंने बंगाल बंगाल बंगाल वह वब अम्बेडकर वब जो बंगाल बंगाल और कलिंग मन ईश्वरा के अपनी रक्षा के लिए भगवान को नृसि उधार लेना पड़ेगा बताओ तो प्रश्नोत्तर कहते कि भाई देखो ठीक है प्रारब्ध से अपरिहारित्व भी क्या है तो तीव्र प्रारब्ध से अपरिहारित्व कौन सा प्रारब्ध अपरिहार्य तीव्र प्रारब्ध होता है, है। तो कोई भी परिहार तो तो तो तो ज्ञान अर्थात क्या है? तीन प्रकार का माननी पड़ेगा ना मंद मध्यम तीव्र प्रारब्ध मंद प्रार्थ को भी से जा सकता है। इन जो होता है उसको तो होश ही नहीं रहता है, हो जाता बाद में पता लगता है मेरे से गलत हो गया नहीं होना चाहिए वो हो गया है ये बाद में पता चलता है वो तीव्र होता है तीव्र प्रारब्ध से आप प्रार्थ है वचना अवसंभा विभा नल राम युधिष्ठिरा तीनों का दृष्टान लिया ना नल राम और युधिष्ठिर इन लोग कम सता है नल का क्या हाल हुआ अपनी पत्नी को भूल गया है ना और राम जी का वो हाल आप सब जानते ही है और निष्ठ का भी पता है जंगलों में कैसे भटका साथ तो भी भटकने में कमी नहीं हुई हर परिस्थिति में हर विषम स्थितियों में ईश्वर कृष्ण भगवान साथ में थे तब भी जंगल थे ने नहीं छोड़ा प्रार्थ कर मैंने तीव्र क्या उसका अर्थ क्या होता है उसका अर्थ क्या समझ रहे वो कर नहीं, नहीं जानते, लोग होता ही नहीं जानते। वो का लगा दे? या लगेगा तो में आया के लिए। तो उसका ईश्वर का प्रारंभ का करेगा वो लीला तब तो जब जांग कर रहा ये जान के करने की बात आ रही है तो फिर कहां लीला हुआ लीला की कहा बात आ रही है ये तब होता है जब वो सब जान रहा है फिर भी कर रहा है और वो भी किसने कर रहा है लोकहित में कर रहा है लोकहित में कर रहा है या लोकहित की बात नहीं हो रही है। ये तो का भोग राम को भागना पड़ा लोकहित में रावण को तो मारना था वैसे भी मारे तो संकल्प से भी मार सकते जिसने जो है संघर्ष सारा सृष्टि को पलट सकता है कर्म उसको करा रहा है सारा काम कर्म दौड़ा रहा है, है। अभिशाप वजह से जो कर्म तय हो गया था भू को भुगत रहा है वहां नहीं है अवश्य भावी भावाना प्रतिकारो भवेद्य भी यदि अवसम भावी भावों का भी प्रतिकार होता तदा तब नाम ना दुष्टिर दुख न लिप् ये भी दुख से लिप्त नहीं होते। ये लोग दुख से पीड़ित हुए हैं इसका मतलब अवश्य भावी जो भाव है प्रार्थ कर्म उसको कोई काट नहीं अवश्यम भावी नाम भावान दुखा तो भी नाम अवश्य होने वाले तो दुखा तो प्राप्त होने वाला दुख है उसे कोई कार्य नहीं सकता है पर। तत्परिहार ईश्वरस्य अनिश्चित आ गया ना इसीलिए उसके परिहार में असमर्थ माना जाएगा फिर ईश्वर को ईश्वर असमर्थ हो गया फिर उसकी ईश्वर भंग हो गया फिर वो भी जीव कोटि में आ जाएगा जीव असमर्थ होता है ईश्वर भी असमर्थ तरह ईश्वर का अनशत प्रसंग इत्याशा तान्य गए उन कर्मों में अवश्यता को डाला भी ईश्वरणी न ईश्वर ईश्वर हीय से तवता आयता अवश्य भावता ईश्वरेण निर्मता ईश्का ईश्वर इतने मात्र से अर्थात तीव्र तीव्रारब्धों का न काटने से मात्र से उसकी ईश्वरत्व भंग नहीं होता क्योंकि उन तीव्र प्रारब्धों में अवश्य रूपा धर्म का स्थापना ईश्वर ने खुद किया है आज खुद के बनाए हुए चीज को खुद के अनुशासन खुद नहीं काट सकता काटेगा नहीं व्याकरण में जैसे कहते हैं ना वृक्ष विच्छम संवर्धित स्वयं छत्तुम न अपने से जारिला पेड़ को भूल से बो दिया और लंबा चौड़ा हो गया है आओ और काटने में उचित नहीं मान स्वे संवर्धित वृक्ष वृक्षों की छत तुम न होती स्वयं छतुम न वर्धित वृक्ष वृक्ष भी क्यों ना हो उसको स्वयं की तरह छेदन करना नहीं उचित नहीं मान जब लोक में स्थिति है जब ईश्वर ने वस्तुओं का धर्म तय किया उस समय तीव्र धर्म तय कर दिया या भावी है, इसे कोई न काटे। जब उसने स्वयं तय किया है अब उस स्वयं काट देगा स्वयं कृत वस्तु के स्वभाव के धर्मों को स्वयं उल्लंघन करने का होगा फिर तो कल आप कहोगे अरे ईश्वर क्या है जल को अग्नि के समान बनाया नहीं अग्नि को जल नहीं बनाया वो उल्टा पल्टा नहीं बना सकते ईश्वर बेकार है ईश्वर की अपना एक अनुशासन है उस अनुशासन को स्वयं भंग नहीं करता है उसके अनुसार ही सारा कार्य कार्यकलाप को संचालन करता संसार का संचालन करता है न को न कोई नहीं काटा ऐसा बकवास है कोई भी प्राण को काट ही नहीं सकता अभी क्या बोल तीव्र तीव्रार्थ जो होता है उसे कोई नहीं काट सकता ईश्वर भी, भी नहीं काट सकता बोलते ज्ञान क्या काटेगा वो तो कौन से क्षेत्र का मूल्य है हैं ईश्वर नहीं कर सकता है वो ज्ञानेश्वर कहा से कर देंगे संत भी देखेगा संत ईश्वर की मर्यादा का उल्लंघन करेगा क्या उल्टा काम बोल रहे हो संत कभी ईश्वर की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता जानते तो ही करना क्या जगत मिथ्या वाला जगत मित नहीं हुआ जिसके लिए उसे क्या फर्क पड़ने वाला शरीर क्या छोड़ा वैसे तो बहुत सारे लोग जो जीवन समाधि लिए हैं जीवन समाधि लेना वो भी उनके प्रारब्ध ही है वो, वो पर काट छोड़ रहा है उनके प्रारब्ध ही ऐसा उनके जीवन समाधि लेना है ऐसे एक दो दौड़े हमको तो और दृष्टांत हम देंगे आपको ऐसे सिद्ध महापुरुष लोग जिन्हें जीवन समाधि देनी उनके प्राण कर्मी है तो रहा है अंदर से कह रहा है तुम बैठो और सिर्फ छोड़ो अंदर से प्रेरणा हुई वो तीव्र प्रारंभ उनसे कराता है नहीं है, वहाँ है ही का, इसी से शरीर तो छोड़ा पत्थर से ढक दिए अभी वो तो पुरानी कहानी जो भी छोड़ो अभी चार साल पहले नाथ ब्रह्मां बहुत बड़े संगीतज्ञ थे शिवान जी के शिष्य थे नाग के राजा के यहाँ गायन करते थे उस वंश के थे और वहाँ गायन भी किए थे जराम जयचांद जे राजेंद्र वड़ेल के राजा जब थे तब तो, उस आस्थान विद्रम और शिवान से प्रभावित हुए और यहाँ के संन्यास भी यहाँ रहते थे और ठंडी ठंडी चले जाते दक्षिण फिर गर्मी गर्मी गिर रहते थे इस से सागर रहते थे संगीत साधना नाद में रहते थे इस नाम रख दिया था शिवान जन्नाथ उन्होंने क्या कि गंगा जशरा का दिन किसी को बोले नहीं सवेरे हुए उठे सीधा गंगा जी में चले गए और तैमार जैसे जान सब जानते और हाथ पैर बांधते सब पहले अंदर तक गए पैर पहले बांध जाए वहाँ फिर हाथ पे बांध लिए हाँ अपने हाथों से आपने बांध बून करके चले और आके लुढ़क गए लुढ़क के बह विधि भी है सन्यासी के लिए विधि है वो अपनी मर्जी से पहाड़ से लुढ़क कर से भी छोड़ सकता ऐसे है ऐसे वर्ग पर्वता गुंठनादत्ती अग्नि प्रवेशाद जल प्रवेशादा बृहत जाबाल और क्या बाकी को नहीं बाकी में तो दब यह है ना मैं ब्राह्मण तो तो सं तो कोई आपत्ति नहीं आप तो नहीं आप संकल्प करते मैं अमुक हूँ अमुक गोत्र वाला हूँ ये हूँ वो हूँ तो वो है ये है फिर तुम तो अपने आप को कैसे मार डालेगा आत्महत्या का लिए के नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं वेश विधि सं को अधिकार नहीं की भी पाप है हो तब सत्याग सकता जन्म का ज्ञानी है जन्म का यदि ज्ञानी है उसके जन्म संस्कार भी नहीं होगा कुछ भी नहीं करेगा शुरू से ही नहीं रहेगा वगैरह जैसे वो इस तरह छोड़ने की बात भी नहीं करेंगे उनके जगत पहला ही नहीं हुआ जब जगत ही नहीं है उनके शरीर ही नहीं है ना तो वे शरीर को छोड़ने की बात जा रही है उनके सारा दृश्य चल रहा है चल रहा है नहीं, नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता और जैसे शरीर छोड़ने की वहां बात कर रहा है विधि के अधीन आ गया वो उस तरह ज्ञानी में आजाद वाद नहीं है अभी वो तो छोड़ने की बात कर रहा है वो अभी सृष्टि दृष्टिवाद में है या दृष्टि सृष्टिवाद में है वेदांत में है लेकिन अभी निम्न स्तर पे है अभी आज आप पहुंचा नहीं है वो ऐसे व्यक्ति को विधि के बिना जो प्राथजनिक चोटी को त्याग करके उस स्थिति में अपने आप को पहुंचाना पड़ेगा संन्यास लेके तब उसको अधिकार मिलता है संन्यास आश्रम के अधिकार की बात हो रही है गृहस्थ आश्रम को नहीं वानप्रस्थ आश्रम को नहीं भ्रमचर आश्रम को अधिकार मिलता भले अपने आप को ज्ञान से सन्यासी मान ले कुछ मान ले मानने से नहीं होता है इस विधियां आप विधि पालन करना चाह रहे क्यों इधर विधियों से परे हो गए आप इन विधियों की ओर नजर क्यों जा रही है आपकी वैसे महान अपने आप को ज्ञान के सन्यासी मान रहा है विधि और निशेष से परे उठ गया है फिर इस विधि की चिंतन क्यों कर रहा है। यही भ्रांति लोगों में ब्रह्मज्ञानीता का भ्रांति है वो भ्रांति उसको मारना होगा जो वास्तविक ब्रह्म ज्ञानी का शास्त्र करके देखो वो शरीर छोड़ने की बात ही नहीं करेगा तो उसके लिए शरीर है नहीं जो है नहीं उसको क्या छोड़ा जाए? शरीर हो तो छोड़े और जिसको है वो छोड़ने की सोचेगा ये छोड़ने की सोच रहे है मान लिया जो है मान लिया फिर तो विधि में आ गया वो कहां जाए विधि से भाग इसलिए संन्यास आश्रम को जो मान रहा है उस विधि को जो स्वीकार करके गया हुआ है उसके लिए सब नियमावली है चाहे पहाड़ से गिरे चाहे जल में घो जाए चाहे अग्नि में प्रवेश कर जाए शरीर छोड़ने का उसको छूट जाए क्योंकि जो करना चाहता है अभी वहां भी वह नियम दिया दिया साथ में तब का छोड़ सकता है जब वो ये देख रहा है कि शरीर से अब और निध्यासन शास्त्र चिंतन भ्रमाकार वृत्ति नहीं हो रही है ये शरीर साधना में बाधक हो गया है तब तो वो छोड़ सकता है ऐसे नहीं छोड़ सकता जब तक शरीर से साधना हो रही है हो रहा तो शरीर को अधिकार नहीं हो तो छोड़ देता है नहीं नहीं जब साधना में में ये इतना ज्ञानी है और देख लिया हमारा जो जन्म का ये जन्म हुआ है शरीर का इसका जो लक्ष्य है वो तो पूरा हो गया अब हमें शरीर को रखने की जरूरत नहीं है आ, लक्ष्य ज्ञान हो जाए उतना ज्ञान ही होना चाहिए ना वो मालूम तो अब जन्म का लक्ष्य क्या है क्यों जन्म हुआ था क्या इसका काम था निर्णय अच्छा प्राप्त पहले ही प्रागर्श जन्म हुआ तो पहले से प्राप्त हो चुका है अनुभव हो चुका है उसको प्राग दर्शन को जन्म देना पड़ रहा है ऐसा कर्म बन गया पहले आग आगे कथा अनेकों का ऋषि के सौ ब्रेवर ऋषि जी कहा था। जड़ भारत सब कहान देंगे चार लोग के बाद आए फिर विचार करेंगे